श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अथ द्वितय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग नारद उच वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णचरण भोज स्मर दुखम गमीष्य नारद जी ने कहा बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो अरे तुम इतने चिंता तुरा क्यों हो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कसमलात पालिता गोप स सकृष्ण क्वापि जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नाथ किया था वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं तुम तो भक्ति प्रिया तस्तम प्राण तो अधिकारया हूतस्त भगवान या कि नीचा गृह स्वपेन फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधक कलऊ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज कारि सत्य त्रेता और द्वापर इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्त कराने वाली है ये निश्चित चिद्रूप सद्रूपावाम ससर्जह परमानंद किन्मूर्ति सुंदरी कृष्णवल्लभाम यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञानस्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्वस्वरूप से तुम्हें रचा है तुम साक्षात श्रीकृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो त्वया तयापृषम किं करोमी थकदा त्ञापयत कृष्ण मदभक्ता पोष पोषये च एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो अंगीकृत प्रसन्नो होधरी तदा मुक्तिम दासीम दधो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमो तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली इससे तुम श्रीहरि तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में पोषणम से नूपेण वै कुंठे त्व भौमौ भक्त विपोषा छायारूप तया कृत तुम अपने साक्षात्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है मुक्ति ज्ञान विरक्ति सहवागता भुवि कृता दि द्वापर शांत महानंदेन संसिता तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ ले पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही कलो मुक्ति क्षय प्राप्त पाखंडा पीड़िता तदाग्ञा गता शीघ्र वैकुंठम कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई स्मृता त्वयापे चात्र मुक्तिरा जाति पुत्री कृत्य तये मऊच पार्शे स्वयं रक्षित उस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धो जातो सुतौ तव तथा चिंता मंच उपाय चिंतयाम्य हम फिर भी कलयुग में उनकी अपेक्षा उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहन और वृद्ध हो गए हैं फिर भी तुम चिंता न करो मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ कलिना सधि युगो ने ही तस्में स्वापे गे हे गे हे जने जने सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव तदा न हम हरे दा लोके ताम न प्रवर्त देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रख कर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं का दास नहीं तदन्वता जीवा भविष्य कला पापीनों पर गमिष्य कृष्ण मंदिरम इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे ये वसीद भक्ति ही, सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंतनाश्ने मलमृतय जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे करन पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते न प्रेतो न पिशाचो वाक्षसो वोरोप्यवाम भक्ति अनाशका स्पर्शने चभुर्भवे जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते न तपोभिर्न वेद न ज्ञाने न कर्मण हरिर् साधते भक्त प्रमाण तथ्य गोपिका तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है निराम जन्म सहस्त्रेण भक्तो जायते कलो भक्ति कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है कल में केवल भक्ति केवल भक्ति ही सार है भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं भक्ति द्रोह कराए चे जगत्र दुख मापन्ना पुरा भक्ति बिंदक जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं पूर्व में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्भाषा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था अलमृतरलम तीर्थ अलम्रो अलम् गैरलम अलम् खेह अलम ज्ञान कथालापह भक्ति रे क्तिदान बस बस मुरत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है सूतवाच। अति नारद निर्णीतम स्वहात्म्यसा सर्वांग पुष्ट संयुक्ता नारद वाक्यम अब्रवीण सूर्यजी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगीं भक्तिवाच अहो नारद धन्यों से प्रेतिस्ते मई न कदाचि मुंंचा ही चित्ते स्थायामी सर्वदा भक्त ने कहा नारद जी आप धन्य हैं आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी कृपालुना तो साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणाथ पुत्र योगच्चेतनास्ती तथो बोधय बोधय साधो आप बड़े कृपालु हैं आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए जगा दीजिए सुतवाच तस्वच समाक कारुण्यम नारदोग तयोरबोधन मारे भे कराग्रे नी कहते हैं भक्त के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे मुखम संयोज्य कर्णा शब्दी रे वैराग्य प्रबुद्ध फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा ओ ज्ञान जल्दी जग पढ़ो ओ वैराग्य जल्दी जग पढ़ो वेद वेदांत घोषीता मुहुर्मुह बोध्य महानव तथा तेना कथन चितोत्थित बलात् फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर लगा कर उठे नेत्र नेत्रवलो कांतो जिमृन्त साउ भगवत पलित प्राय सुको किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे पुनः स्वापरायण विधेयम चिंता पर इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए अहो निद्रा कथम जाते वृद्धत्व च महतरम चिंत अन्यतिथति गोविंदम स्मार सार्गव इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते देव भगवान का स्मरण करने लगे व्योम वाणी तदे बाभुन्माशे खिद्यता मितिम सफलस्ते हम तेयम भविष्यति न उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा ए तदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तम समाचार तत्व कर्मा भी धाष्य साधव साधभूषना देवर्षे इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे सत्कर्मणि कृते तस्मिद्रा वृद्धता नो गति क्षणा भक्ति सर्वतः उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तब सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा इत्याशवचर्वरप्रुत नारदो विस्मय लेदम ज्ञात मिथि भ्रुवन यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया नारद वाच अनकाशवाण्या निरूपित किसाधन कार्य कार्य भवें तय नारद जी बोले इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो क्विष्यंति संतस्ते कथम दासंत साधनम मयात्र किम् प्रकर्तव्यम जदुक्तम व्योम भाषयाम वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए सूतवाचन तवपी संस्थाप्य निर्गत नारदो मुनि तीर्थम तिर ते, तीर्थम्य पृछ मार्गे मुनीस्वरान सूत कहते हैं सौनगी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीस्वरों से वह साधन पूछने लगे वृत्तांतृते सर्व किंचन निश्चित नोचते असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमित परे मूखीभूता स्थानेतु क्रियंतस्तु पलायिता उनकी उस बात को सुनते तो सब थे किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता किन्हीं ने उसे अध्यास बताया कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने की भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए हाँ हा हाहाकार ओ महानात्रैलोके विस्मया वह वेद वेदात घोषीताबोधित भक्ति ज्ञान विरागण नोदतिष्ठक यदा उपायो ना परो स्थिति करणे कर्णे जपन जना त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया लोग आपस में काना फूसी करने लगे भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं है योगिना नारध इना पि स्वयं न गया य तत्क शक्य ते इतरे इतमानु स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं एवं ऋषिगणे पुष्टे पुष्टि निर्णयोक्तम दुरासद इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात साध्य ही है ततः चिंता तुरहत बदरी वन मगत तपश्चरा भी छात्रे तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी मन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा तदर्श पुता शन का मुनीश्वरान्टि सूर्य साम उच मुनिष्त इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकादिमुनीश्वर दिखाई दिए उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे नारद वाच इदानी भूमिभाग्ये नगद्दी संगमोत कुमार ब्रूता शीघ्र कृपां कृत्वा मगोपरी नारद जी ने कहा महात्माओं इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए भवंत तो योगि सर्वे बुद्धिमंतों बहुश्रुता पंचहाजन संयुक्ता पूर्वेश पूर्वजा आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं आप देखने में पाँच पाँच वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज सदा वैकुंठ निल आरि कीर्तन तत्पराह लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीविन आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं भगवान लीलामृत का रसा कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है हरिशरणम एवं ही मुखे वच अत काल सामिष्ठा जरायुष्मते हरिशरणम भगवान ही हमारे रक्षक हैं यह वाक्य अर्थात मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुँचाती यशा भ्रूभृंग द्वार हरे पुरा भूमौ निपततो सद्यो यत पुर पूर्व पुरोकाल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे वैकुंठ लोक पहुंच गए अहो भाग्यस्य योगे नर्शनम भवता अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मई दीने दया पर धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए और शरीर गिरोक्तम यत्त किम साधन अनुष्ठेयम कथा तावत्त प्रभ्रवंतो सभे स्तरम बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए भक्ति ज्ञान विरागा सुखमुत्प्यते कथम स्थापन सर्वर्णेश प्रेम पूर्व प्रयत्नत भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है कुमार आ चुह मिंताम कुरुदे वर्षे हर समित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वसीम सनकादि ने कहा देवरसे आप चिंता न करें मन में प्रसन्न हो उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है अहो नारद धन्यो श्री विरक्ता शिरोमणि सदा से कृष्ण कृष्णदाला अग्र निर्योग भास्कर नारद जी आप धन्य हैं आप विरक्तों के शिरोमणि हैं श्री दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं तय चिंत्र न मंत्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तन घटते कृष्णदास भक्ते संस्थापना सदा आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है ऋषिर्भी बहोलोके प्रकटीकृता से सर्वे प्राजय स्वर्ग फल प्रदा ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं वैकुंठ साधक पंथा स तो गोप्यों वर्तते स्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्य लभ्यते अभी तक भगवान की ही भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है सत्कर्म तदुच्यते आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए द्रव्य द्रव्यस्तपोयोगयथा परे स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानये तो कर्म नरजे द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो सर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं सत कर्म सत्कर्म ज्ञान सूच, सूचको नून ज्ञानयधेह श्रीमद्भागवतालाप सतुत सुखादि भी पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है वह श्रीमद्भागवत का पारायण है जिसका गान सुखादि महानुभावों ने किया है भक्ति विरागा तदोषेण बल महत भ्रजिष्यति दया कष्ट सुखम भक्तिर्भविष्य उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा प्रणयम भी गमिष्यंते श्रीमद्भागवत ध्वनि इमे सर्वे सिंह शब्दादिखा सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोस्त नष्ट हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसा प्रतिगे हम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा कई तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी नारद वाच वेद वेदांत घोषय स गीता पाठे प्रबोधित भक्त ज्ञान विरागारण नोद तेत्रिक नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे श्रीमद्भागवतालापात तत्क बोध मेह सति तत्कूत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है छिंदनों संशयम झेलम भवंतो मोघ दर्शनाह विम्बो नात्र कर शरणागत वत्सलाह आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए इस कार्य में विलंब न कीजिए कुमाराउचो वेदोपनिषधाम सारा जाता भागवती कथा अत्युतमा तथो भाती पृथक भूता फलाकृतिहि सनकादि ने कहा भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से भी सार से बनी है इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपता होने का कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है आ रस तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्य यथान सभूय संस्पृत फले विश्व मनोहर जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है यथा दुग्धे स्थित सर्पिन्न स्वादाजोपकते पृथ्भूतमित तद्गभ्यम देवाधनम दूध में घी रहता ही है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है इक्षूर्णमे मध्या शर्करा व्याप्त ठती पृथक भूता चथा तथा भागवती कथा खान इख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है ऐसे ही यह भागवत की कथा है इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म सम्मतम भक्त ज्ञान विरागा या प्रकाशित यह भागवत पुराण वेदों के समान है श्री देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है वेदांत वेद सुस्नाते गीता या अपिके परितापवती व्यासेम मुहत्यज्ञान सागरे पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत की पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे उस समय आपने ही उन्हें चार श्लोकों में इसका उपदेश किया था इसे सुनते ही उसकी सारी चिंता दूर हो गई थी तदा तोया पुरा प्रोक्त चतुश्लोक समन्वितयण तथा विस्मय के नतः प्रश्न करो भगवान श्रीमद्भागवत श्राब दुख अविनाशनम फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं आपकी उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए नारदवाच यदर्शनम च विह्य शुभा ने सद्येयस्तनोति दुख दवाताशेष शेष मुखगीत स्थान प्रेम प्रकाश तृतीय शरण गई नारद जी ने कहा महानुभावों आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ भाग्योदय बहुजन्म समर्जित न सत्संग मम त्यलभते पुरुषो यदा भई अज्ञान हेतु मोह मदाधकार ना सं विधाये तदोदये विवेक जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुण्य का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदुरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है श्री पद्मे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्युमाररना संवाद नाम द्वित